इत्थं इत्थं इत्थं इत्थं इत्थं इत्थं इत्थं वो समुद्र में कैसे अंतर्भाव होगा अंतर्भाव असमवाद कथम इधम इत्यासंख्या कथम इधम इत्यासंख्या छोटी का पार्थ इधम इथम इत्यासंख्या ये कैसे कहा जो अर्थ वो सर्वर्थ संपूर्ण के साथ अंतर्भुत हो जाएगा अर्थ का शब्द का अर्थ शब्द का अर्थ पूर्व शब्द का जो अर्थ है वो समुद्र शब्द में कैसे आएगा अर्थशब्द से प्रयोजन विशेष विस्तार इसलिए अर्थकार से यहाँ शब्दार्थ नहीं लेना प्रयोजन नहीं इसलिए अर्थकार से यह फलम प्रयोजन रूप का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन शीतल जैसा समुद्र अभी बहुत जरा से है उसमें शीतल अर्थकार से वाक्य शब्दार्थन नहीं प्रयोजन है उसके फलता फल के से यद फलगुत्व फलगुत्व आठ ठिकाने गुरु बना फलगुत्व लिए तत् फल फलगू व्यस्त होकर नष्ट हो जाता है ये फल है फल को फलगू से तत्प्रथम चौधागा स्नान प्रनादी तथा तो चौधागा अधिकृत जो स्नान प्रनादी हो कैसे फल है फलगू कैसे ऐसी तब से अल्पीस्तु नाश होती वो अल्पाई नाश हो जाता है इसलिए फल जो नष्ट हो जाता है वही फल है प्रयोजनम एक प्रभागा प्रयुक्त प्रयोजन से समुद्र निमित प्रयोजन मात्र अयुक्त अन्य अन्यात्म पटत इतिहास पाठते तलागादि प्रयुक्त प्रयोजन सेगागादि के द्वारा होता है जो प्रयोजन समुद्र निमित प्रयोजन मात्र अयुक्त मात्रे म चाहिए युक्त क्या के मे जो मना प्रभु पाठ कर मना समुद्र निमित्त प्रयोजन मात्रत्म अयुक्तम समुद्र निमित्त प्रयोजन मात्र कैसे होगा पढ़ा के जो प्रयोजन है समुद्र निमित्त प्रयोजन कैसे होगा अयुक्तम अन्य से अन्यत्म का अन्य अन्य स्तर को कैसे जो प्रयोजन कूप का है वो प्रयोजन उसका कैसे हुआ वो तो अलग है ये अलग हुआ एक ग्लास पानी दिया उसका जो प्रयोजन हुआ फिर और घड़ा में पानी दिया उसका भी प्रयोजन होगा एक ग्लास पानी पिया इसका प्रयोजन पहले तिरछा की निवृत्ति हुई फिर ये बहुत जल लगाकर रखा उसको भी पिया वो भी तिरछा की निवृत्ति हुई किंतु दोनों का प्रयोजन एक ही कैसे होगा एक तिर्सा का निवर्तन जल अलग हो उस तिरछा का निवर्तक अलग है तो ये जल वो जल एक के होगा ये कहते रूप का जो प्रयोजन हो वो प्रयोजन समुद्र प्रयोजन केस होगा अन्य तो अन्य आत्मनिर्वेश होता है इसे कहते उसके अंतर्गत हो जाता है उसके अंतर्गत है अर्थात एक गिलाकर पीने से जो तीसानी होती है एक घटा घड़ा में जल लेकर दिया पड़ोस अंतर्गत अलग ग्लास था से पानी लाना की जरूरत है एक घड़ा में रख दिया दिनों भर पीने के जरूरत घटाका साधे रिव महाकाशे परीक्षणोदरीक्षणोद कार्य संभव तत्प इतरापेक्षा भाव ये अंतर्भूत के घटाका साधे रिव महाकाशे महाकाश में अंतर्गूत घटा तो गया था अगले घटा गया कि महाकाश में अंतर्गूत है इसी प्रकार परिच्छन औद्योगिक कार्य से परिचन्न औद्योगाधि उसका जो कार्य है अपरिचन्न औद्योग कार्य के अंतर्गत हो जाएगा क्योंकि तत्प्राप्त अपरिचन औद्योग प्राप्त हो गया तो परिचन उद्योग की अपेक्षा नहीं तत्प्राप्त इतर अपेक्षा अपरिचन औद्योग प्राप्त होने पर परिच्छन औद्योग की अपेक्षा नहीं है इसी प्रकार ब्रह्मानंद प्राप्त होने पर जितने कर्मफल है तो कर्म फल जन आनंद की अपेक्षा ही नहीं उसके अंतर्गत है पूर्वार्धम दृष्टान्त भूतम एवं व्याख्या पूर्वाधो का दृष्टान्त यथावाने सर्व समय उसके दृष्टान सर्वेश वेदेश ब्राह्मण से जानक पूर्वाधों का दृष्टान्त दाष्टा मुखरा कहते हैं संपत्य से सर्वेदेशो कार्य वेदेश वेदोक्त तो कर्म संपूर्ण वेदोक्त कर्मी जो अर्थ यो कर्मफल जितने कर्म कहे गए हैं उनका जो फल है सब फल ब्राह्मण से सन्यासी नरम सत्तानक ब्राह्मण सन्यासी परमात्मा तत्व तो को जो साक्षात्कार कर लिया उसको जो फल प्राप्त होता है जैसे विज्ञान फल ज्ञान का जो फल है वो सर्वोत्रीय सर्वोत्तर सम्यकृत सर्व रूपा ऐसे जला से बड़े जलाशय स्थानीय एक ब्रह्मांड हो गया उसके स्थानीय हो तो गया प्रश्नता संपद उसके अंतर्भूत हो जाए जैसे कूप आदि का प्रयोजन बड़े जला से एक एक प्रयोजन के अंतर्भूत है ऐसे जो सन्यासी ज्ञान जिसको हो गया उसका जो फल है ब्रह्मानंद उसके अंतर्भूत है संपूर्ण कर्म फल के सुखम तथा अंतर्भूत ही चलता है कर्म से कर्में जो है सुखम कर्म की जो है क्या है यत कर्म फलम जो कर्म फलता का जो कर्म मुझे कहा गया यत कर्म फलम सूर्थ अर्थ विजान तो ब्राह्मण सेवान संपद्य से कर्म में जो फल अर्थ है विज्ञान तो ब्राह्मण से ज्ञानी सन्यासी के वो ही अर्थूत तो उसका स्पष्टीकरण विज्ञान विज्ञान संपूर्त होता है तस्वान समेत अंतर्भूत तस्तवती येष कर्मफल ज्ञानफले अंत जितने कर्म फल ज्ञान फल ब्रह्म निनंद में अंतर्भूत है प्रमाण देते यहाँ साधु कुर यदेदेद यहाँ बीच में अभी पाठे यहाँ विजिताधमे नुति ये है कि यहाँ नहीं है उसको पुष्ट कर द जैसा के पहले से आरम्भ करके सर्वो के पहले से यहाँ यथा कृता है विजिता है आदर या संयति एवं एवं एवं के <coughs> ये क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से पार्टी सर्वम तद अभिसमिति यु प्रजा साधु क्रवंती यदेद यभेद सवेद को जो जानता है जो उसको जान लेता है सर्व तद अभिसमिति सब कुछ उसको प्राप्त तो हो जाएगा कौन का प्रजा यद तीन चौजा साधु गुरबंधी सारे प्रजा जो पुण्य कर्म करते है उनका जो किये फल है वो सब फल उसको प्राप्त हो जाता है किसको यश का जो उसको जानता है किसको जानता है यश कवि जो वह हरेको जिसको जानता है हरेको संबर्ग उपासना करता है संबर्ग प्राण उसी में करने वाले जो जिसको जानता प्राण आत्म ब्रह्म को ब्रह्म उसको जानता है उसको जो उपासना करने वाले है, है कि जितने पुण्य पुण्यकर्म फल उसको प्राप्त हो जाता है ये कुछ उसके लिए ये सान्देहताय विजिताय और कलि एवं ये पासा जीत क्रीला में अक्षय पहा खेलते हैं उसमें कृपा कृतक आदि अलग है कृताय जीत लिया कृत्यात रहते उसके कृत कृत क्रेता दापर कलित नाम कृताय को जीत लिया नीचे और नीचे वाले सबको जीत लेता है इसी प्रकार ये कि जो प्राणा उपासना करता है कही को उसी उपासना करने वाले को अन्य प्रजा के कर्म फल जीतने सब कुछ प्राप्त हो जाए सब सबको जीत लिया ठीक है तो कुछ प्राप्त किया जब कि प्रजा साधु कर्म कुरंती प्रजा जो साधु कर्म करते है तब सर्वम सब पुरुष अभिसमिति अभिसमिति का प्राप्त कर लेता है कौन है या पुरुष तद वेद वेद का जानते उसको जानता है किसको जानता है यद वक्त सब एक को वेद रेख को जिसको जानता है रेख को जिसको जानता है उसको जानने वाले को संपूर्ण कर्म फल प्राप्त होता है तद वैद्य उस वेद्य को ये रेत के वेद्यों को जानने वाले को संपूर्ण कर्म फल प्राप्त होता है यह प्रमाण है सब ब्रह्मानंद में सब कर्म फल अंतर्भूत है कर्म फल से सगुण ज्ञान फल अंतर्भाव संवर्ग विद्या कथम एतावता निर्गुण ज्ञान फल कर्म फल अंतर्भाव संभव है पूर्व पीछे यहाँ संकट करता है और एक ज्ञान था निर्गुण अहम ब्रह्म ज्ञान नहीं था प्राण तो तो का उपासन संवर्ग विद्या सगुण ब्रह्म की उपासना है तो कर्म फल जितने वैरुक्त तो कर्म फल सगुण ब्रह्म ज्ञान के फल में सगुण ब्रह्म ज्ञान उपासना के फल में अंतर्भाव ये संबंध विधाय में कहा गया है इतने महत्व से कैसे गुण ज्ञान हम ब्रह्म ज्ञान के फल में कर्म फल अंतर्भाव हो जाएगा ऐसा संक्रमण से कत सर्वम सर्वम कर्माकम पार्थ कर ज्ञान फल समाप्त इस बच्चे आगे कहीं ज्ञान में सब कर्म फल समाप्त तो होता है अंतर्भुक्त होता तभी ज्ञान अनुष्ठ निष्ठा वो कर्तव्य सावत कर्म फलब्ध होता है कर्मानुष्ठान पीछना तो ज्ञान में यदि संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाता है ज्ञान निष्ठा ही करनी चाहिए इतने से कर्मफल प्राप्त हो गया कर्मानुष्ठान का पीछा ही नहीं आस तस्मात प्रागान निष्ठा अधिकार प्राप्त बहुत लोग मानते है ये सब करने से क्या होगा सीधा ज्ञान निष्ठा सीधा समाधि करो क्या पढ़ना है ये भी ये सब ऊपर सेवा आदि करने से क्या मिलेगा ध्यान समाधि करो ध्यान करो पढ़ने से क्या होगा ऐसे करके बहुत प्रेज करते इसमें ज्ञान निष्ठा के लिए अधिकार प्राप्ति के पहले अधिकार नहीं हो तो श्रवण भी नहीं कर पाएगा और के बाद निधिदासन हो वो निधिदासन में पहले कहा से कर लेगा संभवने इसे प्राग ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ति ज्ञान निष्ठा में अधिकार प्राप्ति होने के पहले कर्म अधिकृत कर्म में अधिकारी तो उसके लिए भी कूप चढ़ा गया अर्थ स्थानीय मत कर्म कर्तव्य जो कूप चढ़ाएगा अध्यय स्थानीय है ऐसे कर्म भी करना चाहिए कर्म तो में अधिकारी को ज्ञान स्थानीय योग्यता प्राप्ति की पड़ेगी यदि योग्यता प्राप्ति होगी साधन चतुष्ट हो जाता है ताकि ज्ञान निष्ठा के लिए प्रयत्न करेगा तो ज्ञान निष्ठा प्रयत्न के लिए जो साधन शास्त्र में कहा गया जिस क्रम से ऐसे ही करना पड़ता अपने मन से नहीं ठीक है योग का मार्ग से निष्फल स्वभाव तस्वभाव तस्मा ये योग मार्ग निष्फल नहीं निष्काम होकर कर्म करना वो ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है निष्फल नहीं इसलिए ऐसे ही कर्म करना है ये योग्यता प्राप्ति के पहले कर्म योग भी चाहिए दो योग है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ज्ञान योग और योग कर्म बुद्धि योग बुद्धि कर्म हो और भक्ति उपासना ये दोनों में अंतर अंतर्भुत तो अलग नहीं है अलग अंत और केवल ध्यानधारणा समाज एक अलग नहीं ये दोनों दो निष्ठागिता में कही गई एक ज्ञान मार्ग है उपेय उसका उपाय है योग बुद्धि कर्मयोग और कर्मयोग कैसा है निष्काम कर्म निष्काम कर्म क्या है वर्णास्म भी कर्म फल इच्छा रहता पर करें उसके साथ उपासना भक्ति उसमें और ज्ञान मार्ग में भी उपासना भक्ति भी है तो सिंह भी उपासना अहंग्र उपासना करते उपासना तो तो करते सब उपासना भी है इसलिए उपनिषद में उपासना ब्रह्म शास्त्र की चिंता कहा गया तो उपासना के तो लिए कही अगर खाली भक्ति अपने गन्नाथ समुदर्म को त्याग कर नहीं करे विधिवत सन्यासी में नहीं ले केवल भक्ति करते घर के सब छोड़ देना वो तो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग करना और योग केवल ही इतना नहीं योग साधन है किंतु योग केवल धारण ध्यान समाधि के सीधा ही आसम प्राणायाम करके हो जाएगा वो तो नहीं वो एक साधन है उसके लिए भी मुख्य है दो ही मार्ग ज्ञान मार्ग उसका उपाय है कर्म मार्ग कर। ये कर्म योग निष्काम कर्म योग ज्ञान मार्ग का साधन है योग तभी पर पंपरया पुषार्थ कारण योग परतर्ज्य साक्षादार्थ कारण आत्मज्ञानम सकर्थम उपदेस्त कस्में क्योंकि मद योग मुख्य का साधन है परंपरा से योग मार्ग से अंतर्गो करके ज्ञान मार्ग में फिर ज्ञान मार्ग और ज्ञान से मुख्य परम्परा तो परंपरा से जो पुरुषार्थ साधन है योग मार्ग उसको छोड़ करके साक्षात तो पुरुषार्थ के कारण आत्मज्ञान है उसके ऊपर जिस करना चाहिए कश्मीर ही स्कूल के ना हमको ता वही अच्छा लगता है ये सब व्यक्त है वही तो सरल है कोई कहते संख्या वो सब खराब ठीक नहीं सीधा है सिदाई सिदाई करें ठीक है जब तो अधिकार है, है। वहरा गए तो ठीक है और ये सब करने में कष्ट होता है इसलिए वो चल जाएंगे ये सब जिन जाते हैं इसलिए वो वो नहीं, तो नहीं है तो मेरा मन है भगवान से तो ये संख्या तो क्यों कर सीधा ज्ञा कहोर चलो कर्म निराधिकारे माँ फली सुखदास माँ कर्म फल हेतु माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगोस्त कर्मणि माँ ते संगोष कर्मणि कर्मारे माँ फलेश कर्म फल हेतु माँ ते संगोष कर्मणि ओ मिश्र